श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें भाव समूह संक्रामक होने के कारण ही साधु संग करना आवश्यक है इसलिए यह देखा जाता है कि शारीरिक रोग तथा स्वास्थ्य की तरह मानसिक विकार तथा भावों के अंदर भी संक्रमण शक्ति विद्यमान है अधिकारी भेद से उनका संक्रमण होता रहता है इसलिए शास्त्रों में भगवत अनुराग को उद्दीप्त करने के निमित्त साधु संघ की इतनी महिमा गाई गई है इसीलिए श्री राम कृष्ण देव के समीप जो एक बार उपस्थित होता था उससे वे कहा करते थे यहाँ पर आते जाते रहना प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर अधिकाधिक आना आवश्यक है इत्यादि अस्तु श्री भगवान के प्रति तीव्र एकनिष्ठ अनुराग के फलस्वरूप जिन भावों का उदय होता है साधारण मानसिक भावों के सजिश में भी अपूर्व शारीरिक परिवर्तन ला देते हैं जैसे इस प्रकार का अनुराग उपस्थित होने पर रूप प्रसादी के प्रति साधक का आकर्षण घट जाता है वह स्वल्पाहारी बन जाता है उसे नींद कम आती है खाद्य विशेष के प्रति रुचि तथा अन्य प्रकार के खाद्यों में अरुचि होने लगती है पत्नी पुत्रादि जिनके साथ माइक संबंध होने के कारण श्री भगवान से विमुख मने रहना पड़ता है उनका विश्वत परित्याग कर देने की इच्छा होती है उसकी प्रकृति वायु प्रधान बन जाती है जैसा कि श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे विषयी लोगों की हवा तक में सहन नहीं कर पाता था आत्मी वर्ग के संसर्ग से मानो मेरा दम घुटकर कर प्राणांत हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी साथ ही यह भी कहते थे जो ठीक ठीक ईश्वर को पुकारता है उसके शरीर में महावायु तीव्र गति से अवश्य ही उसके मस्तक में चढ़ने लगती है त्यागी। अतः यह देखने में आता है कि भगवत अनुराग के फलस्वरूप जो मानसिक परिवर्तन या भाव उपस्थित होते हैं उनकी भी अलग अलग शारीरिक प्रतिमूर्ति या रूप है मानसिक स्थिति के अनुसार विचार कर वैष्णव शास्त्र शास्त्र ने उन भावों को शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा मधुर इन पाँच भागों में विभक्त किया है तथा इस प्रकार मानसिक विकारों का आश्रय कर जो शारीरिक परिवर्तन उपस्थित होते हैं उनकी ओर ध्यान रखकर योग में मेरुदंड तथा मस्तिष्क के अंतर्गत कुंडलनी शक्ति तथा सटचक्रादि का वर्णन किया गया है कुंडलनी या कुंडलिनी शक्ति का संक्षिप्त परिचय इससे पूर्व दिया जा चुका है वर्तमान जन्म या पूर्व पूर्व जन्मों में जीव के भीतर जितने मानसिक परिवर्तन या भाव उपस्थित होते रहे हैं उनकी सूक्ष्म शारीरिक प्रतिमूर्तियों का अवलंबन कर अवस्थित महान प्रेरणा शक्ति को ही पतंजलि आदि ऋषियों ने उक्त आख्या प्रदान की है योगियों का कथन है कि बद्ध जीवों के अंदर प्रायः वह संपूर्ण प्रसुप्त या अप्रकाशित रूप में विद्यमान रहती है उसकी इस प्रकार प्रसुप्त स्थिति में ही जीव के लिए स्मृति कल्पना आदि वृत्तियों का उदय होता रहता है किसी प्रकार से जब वह संपूर्ण जागृत या प्रकट अवस्था को प्राप्त होती है तब जीव को पूर्ण ज्ञान की ओर प्रेरित कर वह भगवत साक्षात्कार करा देती है यदि यह कहा जाए कि प्रसुप्त अवस्था में कुंडलनी शक्ति से स्मृति कल्पना आदि का उदय होना कैसे संभव हो सकता है तो इसका उत्तर यह है कि उसके प्रसुप्त रहने पर भी बाह्य रूप रसादी पदार्थ पंचेंद्रियों के द्वार से मस्तिष्क में जो निरंतर घात प्रतिघात पहुंचा रहे हैं उसके फलस्वरूप उसमें स्वल्प क्षण स्थाई चेतना का संचार होता है जैसे मच्छर के काटने पर निद्रित व्यक्ति का हाथ स्वतः उस पर पड़ता है तथा उस स्थल को वह खुजलाने लगता है इस बात को भी ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए योगियों का कथन है कि मस्तिष्क के मध्य स्थित ब्रह्मरन्ध्र के अवकाश या आकाश में अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा या श्री भगवान की ज्ञान स्वरूप में अवस्थिति है उनके प्रति इस कुंडलनी शक्ति का विशेष अनुराग है अथवा यो कहना चाहिए कि श्री भगवान उसे निरंतर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं किंतु जागृत न रहने के कारण कुंडलिनी शक्ति को उस आकर्षण का अनुभव नहीं हो रहा है जागृत होते ही उसको वह आकर्षण अनुभव होने लगेगा तथा वह उनके समीप पहुंच जाएगी इस तरह कुंडलनी शक्ति के श्री भगवान के समीप पहुंचने का मार्ग भी हम लोगों के प्रत्येक के शरीर में विद्यमान है मस्तिष्क से लगाकर मेरुदंड के बीच से होकर वह मार्ग सीधे मेरुदंड के मूल देश में अवस्थित मूलाधार नामक मेरुचक्र तक विद्यमान है उस मार्ग को ही योग में वर्तम कहा गया है। है। पाश्चात्य शरीर तत्ववेत्ताओं ने उसी मार्ग का निर्देश किया किंतु उसकी किसी प्रकार की आवश्यकता या उसके क्रियात्मक रूप को ढूंढ निकालना अभी तक उनके लिए संभव नहीं हुआ है उसी मार्ग से कुंडलनी पहले परमात्मा से वियुक्त होकर मस्तिष्क से मेरुदंड या मूलाधार में आकर निर्दृत हुई है पुनः उसी मार्ग से वह मेरुदंड के बीच में क्रमशः ऊपर की ओर अवस्थित छह चक्रों का अतिक्रमण कर अंत में मस्तिष्क में आकर उपस्थित होती है योग शास्त्र में इन छह मेरुचक्रों के नाम तथा विशेष विशेष अवस्थान स्थानों का उत्तरोत्तर इस प्रकार निर्देश किया गया है जैसे मेरुदंड के अंतिम भाग में मूलाधार उससे ऊपर लिंग मूल में स्वाधिष्ठान उससे ऊपर नाभि स्थल में मणिपूर्व उससे ऊपर हृदय में अनाहत उससे ऊपर कंठ में विशुद्ध तथा उससे ऊपर भावों के मध्य भाग में आज्ञा नामक चक्र विद्यमान है पर यह अवश्य है कि यह छह चक्र मेरुदंड के मध्य देश सुषुमना मार्ग में ही विद्यमान है अतः हृदय कंठ आदि शब्दों से उनके विपरीत दिशा में अवस्थित नेरुदंड के मध्यवर्ती स्थलों को ही समझना चाहिए कुंडलनी जागृत होकर जैसे जैसे जैसे ही एक चक्र से दूसरे चक्र में उपस्थित होती है वैसे ही जीव को एक एक प्रकार की अभूतपूर्व उपलब्धि होती जाती है एवं उक्त क्रम से ज्यों ही यह मस्तिष्क में पहुँचती है क्यों ही जीव को जीव जीवन की चरम उपलब्धि या अद्वैत ज्ञानानुसार कारणम कारणानाम परमात्मा के साथ तन्मयता की अनुभूति होती है उसी समय जीव को भाव की भी चरम उपलब्धि होती है या जिस महाभाव का अवलंबन कर मानव मन में अन्यान्य भावों का सर्वदा उदय हो रहा है उस भावातीत भाव के साथ वह एक हो जाता है